श्री गर्ग सहिता श्री विज्ञान खंड आठवां अध्याय पूजा विधि का वर्णन श्री व्यास जी बोले तदनंतर स्नान एवं नृत्य नैमित्तिक क्रिया का संपादन करके शुद्ध स्थंडल पर पांच रंगों से युक्त मंडल बनाए वेद की ऋचाओं द्वारा विधिवत मंगलमय दिव्य उज्ज्वल कमल की रचना करें उसमें बत्तीस दल हों और वह केसर और कर्णिका से युक्त हो राजन कर्णिका के ऊपर श्रीहरि का सुंदर सिंहासन स्थापित करके उस पर राधा रमा देवी और विरजा की स्थापना करें उन देवियों के मध्य में साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रतिष्ठित करें कमल के आठ दलों में राधिका जी की मंगलमयी आठ सुंदरी सखियाँ रहे इसके बाद आठ दलों में भगवान श्री कृष्ण के सखाओं की स्थापना करें इसी प्रकार सोलह दलों पर सखियों के दो दो समुदाय रहे फिर बुद्धिमान पुरुष कमल के समीप शंख चक्र गदा पद्म नंदक नामक तलवार सारंग धनुष बाढ़ हल मुसल कौस्तुभमढ़ी वनमाला श्रीवस्त्र नीलांबर पीतांबर वंशी और बेत इन सबको स्थापित करे फिर इसके पार्श्व में ताल ध्वज एवं करुणाध्वज से युक्त रथ सुमति एवं दारुक नाम वाले सारथी गरुण कु कुमुद, नंद सुनंद चंड प्रचंड बल महाबल और कुमदाक्ष की विद्वान पुरुष पुरुषपूर्वक स्थापना करें ऐसे प्रकार सब दिशाओं में पृथक पृथक दिखभालों को बधराना चाहिए फिर वही विश्वक से शिव ब्रह्मा दुर्गा लक्ष्मी गणेश नवग्रह वरुण तथा षोडश मातृकाओं को आसन दे कमल के अगले भाग में वेदी पर पंडित जन वित्तीहोत्र की स्थापना करें इसके बाद आवाहन करके अपने आसन पद्म विशेषार्घ स्नान यज्ञोपवीत वस्त्र चंदन अक्षत मधुपर्क फूल धूप दीप आभूषण स्वादिष्ट नैवेद्य आचमन तांबुल और दक्षिणा समर्पण करें प्रदक्षिणा और प्रार्थना करके आरती करें फिर नमस्कार करें हर एक कर्म के लिए अलग अलग विधान है आवाहन में पुष्प आसन में दो कुशा और पाद्य में श्याम दुर्वा और अपराजिता का उपयोग करें यादव अर्घ के सुंदर गंध वाले पुष्प रखने चाहिए राजन स्नान के जल में चंदन खस कपूर कुमकुम और अघरूम मिलावे महामते इसी प्रकार का जल स्नान के लिए उत्तम होता है मधुपर्क में आंवला एवं कमल धूप में अष्टंग अष्टगंध और दीप में कपूर देना चाहिए पीले रंग का यज्ञोपवीत वस्त्र में पीतांबर भूषण के स्थान पर सोना और गंध के स्थान में कुमकुम तथा चंदन देने चाहिए फूलों में तुलसी की मंजरी अक्षतों में चावल और नैवेद्य में नाना प्रकार के पकवान और सट्स भोजन पदार्थ उत्तम माने गए हैं जल में केवल गंगा और यमुना राजन भोजनोपरांत आत्मन के जल में जायफल और कंकोल मिला दे तांबूल में लौंग और इलायची मिला दे दक्षिणा के स्थान पर सुवर्ण अर्पण करें, प्रदक्षिणा के प्रकरण में घूमना और आरती में कौ का घृत लेना योग्य है महाराज प्रार्थना में भगवान श्री हरि की प्रेम लक्षण युक्त भक्ति करना और नमस्कार के स्थान पर अत्यंत नम्र होकर साष्टांग गंडवत प्रणाम करना चाहिए तदनंतर पूजा को चाहिए कि वह पवित्र होकर द्वादशाक्षर मंत्र से शिखा बांध ले और पूजा की सभी सामग्रियां आगे रखकर भगवान के सामने बैठ जाए इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री विज्ञान खंड के अंतर्गत नारद भोला संवाद में पूजा विधि का वर्णन नामक आठवां अध्याय पूरा हुआ